श्रावण मास महात्म सप्तशोध्याय श्रावण मास की अष्टमी को दी पवितोपण पवित्र निर्माण विधि तथा नवमी काच अथ वक्षा देंोपण शुभम सप्तम्याम अष्टमे तत्ईर बोले हे देंश अब मैं शुभ पवित्रारोपण का वर्णन करूंगा। सप्तमी तिथि को अधिवासन करके अष्टमी तिथि में पवित्रकों को अर्पण करना चाहिए पवित्र कार्येद्यस्तु तुण्य फल शुणो सर्वयज्ञव्रतम दानम सर्वतीर्था सेनम प्राप्तियान्ना संदेहो यस्मा सर्वगता शिवा न घनो न दुखा न पीड़ाव्याधिच न भयम शत्रुज त्रहे पीड्यतेच् सिद्ध्य शिल्पा च महांति चा। जो पवित्र बनवाता है उसके पुण्य फल को सुनिए सभी प्रकार के यज्ञ व्रत तथा दान करने और सभी तीर्थों में स्नान करने का फल मनुष्य को केवल पवित्र धारण करने से प्राप्त हो जाता है क्योंकि भगवती शिवा सर्वव्यापनी है इस व्रत से मनुष्य धनहीन नहीं होता उसे दुख पीड़ा तथा तो व्याधियां नहीं होती उसे शत्रुओं से होने वाला भय नहीं होता और वह कभी भी ग्रहों से पीड़ित नहीं रहता इससे छोटे बड़े सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं तरम वस्पुण्य विवृद्ध नाण स्त्रीण विशेषतः सौभाग्य जन्म तात तव स्ने प्रकाशित हाँ हे वत्स्य तथा तो राजाओं के और विशेष करके स्त्रियों के पुण्य की वृद्धि के लिए इससे श्रेष्ठ अन्य कोई भी व्रत नहीं है हे सौभाग्य so, प्रदान करने वाले इस व्रत को मैंने आपके प्रति स्नेह के कारण बताया है श्रावण सप्तम सर्वोपस्कर संयुक्त सदभक्ति सर्वाण पूजा द्रव्याणी गंध पुष्प च नैवेद्या वस्त्रन चपाद्य शोधपंच गरुणिग्बलि दिच्वासनम झांदे सदृश वस्त्र पत्रे पवित्रक दिव्याल सरभिमित स्थापत पुरा दर्वोभासम दिव्याप्वा रात्रो जागरण चरेत नट नर्तक्या कुशला विधान गणाद गीताद्यासारे ब्रह्मपुत्र श्रावण मास के पक्ष की सप्तमी तिथि को अरिवाशन करके देवी के प्रति उत्तम भक्ति से संपन्न वह मनुष्य सभी सामग्रियों से युक्त होकर सभी पूजा द्रव्यों गंध पुष्प फल अनेक प्रकार के नैवेद्य तथा वस्त्राभरण आदि संपादित करके इनके शुद्धि करें। इसके बाद पंचगव्य का प्राशन कराए चर से दिग्बली प्रदान करें तथा अरिवाशन करें तत्पश्चात सदृश वस्त्रों और पात्रों से इस पवित्र को आच्छादित करें पुनः देवी के उस मूल मंत्र से उसे सौ बार अभिमंत्रित करके सर्वशोभा समन्वित उस पवित्र को देवी के समक्ष स्थापित करें तत्पश्चात देवी का मंडप बनाकर रात्रि में जागरण करें और नट नर्तक तथा वारांगनाओं के अनेक अनेकविध कुशल समूहों और गाने बजाने तथा नाचने की कला में प्रवीण लोगों को देवी के समक्ष स्थापित करें प्रत्युषे विधिवत्ना दिभ्यो दुनर्बलिवूज्य स्त्रियो स्त्रियोज्या था दिजा पवित्रम देव्या द आदावंते चक्षिणा तत्पश्चात प्रातः काल विधिवत स्नान करके पुनः बलि प्रदान करे इसके बाद विधिवत देवी की पूजा करके स्त्रियों तथा तो द्विजों को भोजन कराए पहले देवी को पवित्रक अर्पण करे और अंत में दक्षिणा प्रदान करे यहाँ निम कार्य साधक स्त्रियक्षा मृगिया मां्राज्या वर्ज प्रयत्नता स्वाध्याय द्विजाचार्य नार्ज कर्शण तुषेह वनिगैर्न चाणिज्य सप्तना अथवा त्रीचैकम वीनम तस्थवा दिव्या व्यापार आशक्ति कर्तव्या सतत अपने सामर्थ्य के अनुसार कार्य सिद्धि करने वाले उस नियम को धारण करें राजा को पूर्वक स्त्री के प्रति आसक्ति जुआ आखेद तथा मांस आदि का परित्याग कर देना चाहिए ब्राह्मणों तथा आचार्यों को स्वाध्याय का और वैश्यों को खेती का कार्य तथा व्यवसाय नहीं करना चाहिए सात पाँच तीन एक अथवा आधा दिन भी त्यागपूर्वक रहना चाहिए और देवी के ही कार्यों में निरंतर अपने मन में आसक्ति बनाए रखनी चाहिए न करो ते विधान पवित्रारोपणम बुध तस्य वत्सरी पूजा निष्फला मुनि सतम तस्माद् भक्ति सजुक्त नरे देवी पराय वर्षे वर्षे प्रकर्त पवित्रोपण शुभम कर्कट गूर्य था सिंहगते बा अष्टमी शुक्लपक्ष दध्यादे दोषो तत्र निकीर्ति मुनिश्व जो बुद्धिमान व्यक्ति विधान पूर्वक पवित्रारोपण नहीं करता है उसकी वर्ष भर की पूजा व्यर्थ हो जाती है अतः मनुष्यों को चाहिए कि देवी देवीपरायण तथा भक्ति से संपन्न होकर प्रत्येक वर्ष शुभ पवित्रारोपण अवश्य करें। कर्क अथवा सिंह राशि में सूर्य के प्रवेश करने पर शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को देवी को पवित्रक अर्पित करना चाहिए हे सनत कुमार इसके न करने में दोष होता है इसे नित्य करना बताया गया है सनत कुमार वाचन देवदेव महादेव पवित्रम योदित निर्मितम कथम स्वामी तद्विधि वर्वश सनत कुमार बोले हे देव देव हे महादेव हे स्वामिन आपने जिस पवित्रक का कथन किया वह कैसे बनाया जाना चाहिए उसकी संपूर्ण विधि बताएं ईश्वर उवाच हेमताम्रौम ब्राह्मण्या कौशेय पट्टज कुश काश का ब्राह्मण्याकर्तिशुभ कृपुण सूत्र त्रिगुणीक साधे तथोत्म पवित्र षष्ठ्या सह सतृभ सप्तिया सवाभ्या शताभ्या मध्यमं स्मृत साती सते नैव कनिष्ठम तत्माचरे ईश्वर बोले हे सनत कुमार सुवर्ण ताम्र चांदी रेशमी वस्त्र से निकाले गए कुश काश के अथवा ब्राह्मणी के द्वारा काटे गए कपास के सूत्र को त्रिगुणा करके फिर उसका त्रिगुणा करके पवित्रक बनाना चाहिए उसमें तीन सौ आ साठ तारों का पवित्रक उत्तम और 270 तारों का पवित्रक मध्यम कहा गया है 180 तार वाले पवित्रक को कनिष्ठ जानना चाहिए उत्तमम तो मध्यमम श्रंथि पंचाशत ग्रंथि मध्यम पवित्रकनिष्ठम सिश्रंथिशोभनम अथवाद्वाभ्या चुशद्वा तथाग्रंथिवा पवित्रक अथ चाष्टोत्तर शतम चतपंचाशद सप्ततिरव देशमद्यकनीयसम अथम नाभिमा सैदूर मध्यम उत्तम जानुमा तत्प्रतिमा यागद्य से इसी प्रकार एक ग्रंथि का पवित्र उत्तम 50 ग्रंथि का पवित्रक मध्यम और 36 ग्रंथि का सुंदर पवित्रक कनिष्ठ होता है अथवा 6, 3, 4, 2, 12, 24, 10 अथवा 8 ग्रंथियों का पवित्रक बनाना चाहिए अथवा 108 सौ ग्रंथि का पवित्रक उत्तम चौवन ग्रंथि का मध्यम और 27 ग्रंथि का कनिष्ठ होता है प्रतिमा के घुटने तक लंबा पवित्रक उत्तम जंघा तक लंबा पवित्रक मध्यम और पर्यंत लंबा पवित्रक अधम कहा जाता है रज्जया सर्वा कुंकुमेन पवित्रग्रंथय शुभा दी पूज्य पुरो भागे सर्वतोमंडल शुभे कल सेटे पवित्रा निधाप्रुतिया ब्रह्म विष्णु शान बाह्यत शृणु नवसूत्र तथोकार सोम बन्धि विधि तथा नागा विश्ववेदे विश्व देवास्थापय पवित्र की सभी शुभ ग्रंथियों को कुमकुम से रंग दे इसके बाद अपने समक्ष शुभ सर्वतोभद्र मंडल पर देवी का पूजन करके कलश के ऊपर बांस के पात्र में पवित्रकों को रखें तीन तार वाले पवित्रक में ब्रह्मा विष्णु तथा शिव का आवाहन करके स्थापित करें इसके बाद सुनिए नौ तार के पवित्रक में ओंकार सोम अग्नि ब्रह्मा समस्त नागों चंद्रमा सूर्य शिव और विश्व की स्थापना करें अतः परम प्रवक्षास्थाप्य ग्रंथेशुदे क्रिया च पौरुषिवीरा विजया चापराजिता मनोन्मनी जया भद्रा मुक्तिरी सा तथा चणवादीनों आवर्तमाने रावाह्य आवर्तम पूज्ये चंदना धूपतम प्रणवेना समर्प हे सनत कुमार अब मैं ग्रंथियों में स्थापित किए जाने वाले देवताओं का वर्णन करूंगा क्रिया पौरुषि वीरा विजया अपराजिता मनोन्मणी जया भद्रा मुक्ति और ईशा ये देवियां हैं इनके नामों के पूर्व में प्रणव तथा अंत में नमः लगाकर ग्रंथ संख्या के अनुसार क्रमशः आवाहन करके चंदन आदि से इनकी पूजा करनी चाहिए इसके बाद प्रणव से अभिमंत्रित करके देवी को धूप अर्पण करना चाहिए एक तेक दिव्या पवित्रोपण शुभम अन्द्र प्रतिप्रभृते स्वी पवितोपण कार्य देवतास्ताविते धन देशा गौरी गणेश सोमराड गुरु भास्करंडंडिकाबाच वाशुक तथर्ष चक्रपाड़ी हन शिव कपितरस्था प्रतिप्रभृती श्वेता पूज्यास्तीथिषुदेवता जा मुख्याजा दिवतायास्त पवितारोपणम तदंगदेवताम सैपात्रकम सनत्कुम आपसे देवी के इस शुभ पवित्रारोपण का वर्णन कर दिया इसी प्रकार अन्य देवताओं का भी पवित्र पवित्रारोपण प्रतिपदा आदि तिथियों में करना चाहिए मैं उन देवताओं को आपको बताता हूँ कुबेर लक्ष्मी गौरी गणेश चंद्रमा बृहस्पति सूर्य चंडिका अम्बा वासुकी ऋषिगण चक्रपाणि, अनंत शिवजी ब्रह्मा और पितर इन देवताओं की पूजा प्रतिपदा आदि तिथियों में करनी चाहिए यह मुख्य देवता का पवित्र आरोपण है उनके अंग देवता का पवित्र तीन सूत्रों का होना चाहिए ईश्वर उच अतः परम प्रवक्षा कर्तव्य नौमी दिढ़े श्रावणे मासी विप्रेन्द्र पक्षर कुमारी नामिका दुर्गा पूजनी या यथाविधे कु व्रतः क्षीरमाक्षिकोजनम उपवास पर उन्नवम्याम पक्ष यो ध्वजोह ईश्वर बोले हे विप्रहेंद्र अब मैं श्रावण मास के दोनों पक्षों की नवमी तिथियों के करणीय कृत्य को बताऊंगा इस दिन कुमारी नामक दुर्गा की यथाविधि पूजा करनी चाहिए दोनों पक्षों की नवमी के दिन नक्त व्रत करें और उसमें दुग्ध तथा मधु का आहार ग्रहण करें अथवा उपवास करें कुमारी वेति कुमरी ना वै चंडिमर्चे सदा कृप्य महीं भक्त दुर्गा वै पापनाशनी कर्वीर से पुष्पेस्तुंधेगुचंदन धूपेन चांगक पश्चात् कुम भोजएत्पातप्राश्च भक्ति भुंजीतवा जो पश्चाबिल्लपत्र पूज्ये दुर्गा श्रद्धया परिता स जाति परम स्थान देव गुरु स्थित उदीन कुमारी नामक उन पाप नाशनी दुर्गा चंडिका की चांदी की मूर्ति बनाकर पूर्वक सदा उनका अर्चन करे गंध चंदन कनेर के पुष्पों दशांग धूप और मोदकों से उनका पूजन करें तत्पश्चात कुमारी कन्या स्त्रियों तथा विप्रों को श्रद्धापूर्वक भोजन कराए और इसके बाद मौन धारण करके स्वयं बिल्वपत्र का आहार ग्रहण करें इस प्रकार जो मनुष्य अत्यंत संदा के साथ दुर्गा की पूजा करता है वह उस परम स्थान को जाता है जहाँ देव बृहस्पति विद्यमान है ये तत् नवमी कृत्यम कथित विधि नंदन सर्वपाप प्रशमनम सर्वसपत्म ऋणाम पुत्रपौत्रादिजनम अन्ते सदगतदायकम हे विधि नंदन यह मैंने आपसे नवमी तिथि का कृत्य कह दिया यह मनुष्यों के सभी पापों का नाश करने वाला सभी संपदाएं प्रदान करने वाला पुत्र पौत्र आदि उत्पन्न करने वाला और अंत में उन्हें उत्तम गति प्रदान करने वाला है इस पुराणे ईश्वर सनत कुमार सनत्कुमार संवादेवणमास महात्म्यष्टम्या देवी पवित्रारोपणम नाम सप्तशोध्याय